जप जी साहेब इको अंकार सतना पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोहै दर राज गुर एक तय जे को कह कर विचार करते के करण ना ही सुमार तौल तरम दया का पूत संतोख था फ रखे जिनसूत जे को बुझे हो वह सच्यार तवलै ऊपर के पार तरती होर, होर होर तस्ते पार तलै कम जी जा रंगा के नाम सबना लिखया बुड़ी कलाम एह ले लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया के हो तन सुवाले केती रू जाने ती दौकूस कीता पसाओ ए कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहां विचार वार्या जावा एक वार जो तुत पा वैसाई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार एक ओंकार सतनाम किसी भी मार्ग से एक को खोज लेना है एक को खोजते ही यात्रा पूरी हो जाती क्योंकि एक को खोकर ही संसार प्रारंभ हुआ है बहुत उपाय हो सकते हैं एक को खोजने के क्योंकि बहुत प्रकार से एक खंडित हुआ है जिससे सूर्य की किरण गुजरती है कांच के एक टुकड़े से सात टुकड़ों में टूट जाती है इंद्रधनुष पैदा होता है ऐसे ही जीवन बहुत से खंडों में टूट गया है एक किरण सात रंगों में टूट जाती है जब रंग जुड़े होते हैं तो श्वेत रंग बनता है जब टूट जाते हैं तो भिन्न भिन्न रंगों का निर्माण होता है संसार बहुत रंगीला है परमात्मा शुभ्र एक का कोई रंग नहीं रंग तो अनेक के हैं समस्त साधनाएं है। पुनः खंडों में अखंड को खोजने की प्रक्रियाएं हिंदू कहते हैं एक दो में टूट गया है चेतना और पदार्थ पुरुष और प्रकृति। इन दोनों में अगर तुम उसे खोज लो एक की झलक यात्रा पूरी हो जाए। एक दूसरा मार्ग कहता है एक तीन में टूट गया है सत्यम शिवम सुंदरम तुम सत्य में सुंदर को देख लो सुंदर में सत्य को देख लो शिवम में सुंदर दिखाई पड़े सत्य में शिवम दिखाई पड़े इन तीनों के बीच तुम्हें एक की झलक आने लगे सत्यम शिवम सुंदरम खो जाए और एक ही बचे एक ओंकार सतनाम तो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई नानक कहते हैं एक पांच में टूट गया है पांच इंद्रियों के कारण अगर इन पांचों में तुम एक को खोज लो तो उपलब्धि हो गई तुम सिद्ध हो गए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने खंडों में तोड़कर देखते हो अनंत खंड हो गए हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि खंडों के बीच अखंड को कैसे खोज लिया जाए पांच इंद्रियां हैं, लेकिन पांचों इंद्रियों के बीच में एक ध्यान है। इंद्रियां पांच हैं ध्यान एक है। इससे थोड़ा समझे तो पांचों इंद्रियों के बीच एक का सूत्र हाथ में आ जाएगा मन के कोई गिनता रहे माला के कुछ अर्थ नहीं सब मन के जिस एक सूत में पिरोए हैं उसे जो पकड़ ले उसने परमात्मा की शरण ले ली मन के गिनना संसार है मध्य में पिरोए सूत को पकड़ लेना परमात्मा की उपलब्धि पांच इंद्रियां हैं उनके बीच कौन है एक जब तुम आंख से देखते हो तो कौन देखता है जब तुम कान से सुनते हो तो कौन सुनता है जब तुम हाथ से स्पर्श करते हो तो कौन स्पर्श करता है जब तुम नाक से गंध लेते हो तो किसे गंध आती जब तुम स्वाद लेते हो तो किसे स्वाद आता वो एक है उसे नानक कहते हैं वही ध्यान है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम भोजन कर रहे हो बड़ी पुरानी कथा है कि एक सन्यासी एक सम्राट के द्वारा आया उसके गुरु ने उसे भेजा था और कहा था जो मैं तुझे नहीं समझा पाया वो शायद सम्राट समझा दे भरोसा तो नहीं आया शिष्य को कि जो मैं गुरु से नहीं सीख सका वो सम्राट से सीखूंगा लेकिन गुरु ने कहा तो आज्ञा मानी वो जब सम्राट के द्वार पर पहुंचा तो वहां राग रंग चलता था शराब पी जा रही थी नर्तकियां नाच रही थी तो वो बड़ा दुखी हुआ कि कहा गलत जगह आ गया उसने तो सम्राट से कहा भी कि मैं वापस लौट जाऊं कि मैं तो कुछ जिज्ञासा लेकर आया था यहां तो आप खुद ही खोए हुए कौन मेरी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा सम्राट ने कहा कि मैं खोया हुआ नहीं हूं लेकिन थोड़ी देर रुको तो ही तुम्हारी समझ में आ सके ऊपर से देख गए तो व्यर्थ ही लौट जाओगे भीतर देखोगे तो शायद सूत्र मिल जाए गुरु ने सोचकर ही भेजा है सूत्र तो भीतर है इंद्रियों में तो सूत्र नहीं है इंद्रियों के भीतर जो छिपा है वहां सूत्र है लेकिन सम्राट ने कहा आ गए तो रात रुक जाओ रात बड़े सुंदर बिस्तर पर सुलाया सुलायासी को श्रेष्ठतम जो भवन का कक्ष था लेकिन एक नंगी तलवार सूत के धागे से ऊपर लटका दी रात भर सन्यासी सो न सका जागा ही रहा नींद आए ही ना करबट बदले लेकिन ध्यान तलवार पर अटका रहा और कब टूट जाए कच्चे धागे में लटकी तलवार कब छाती में छिड़ जाए इस सम्राट ने भी खूब मजाक किया इतना अच्छा इंतजाम किया सोने का और ऊपर तलवार लटका दी सुबह सम्राट ने पूछा कि ठीक से सोए सन्यासी ने कहा इंतजाम तो सब सोने का ठीक था इससे अच्छा इंतजाम हो नहीं सकता लेकिन यह क्या मजाक की कि ऊपर तलवार लटका दी मैं सो ना सका ध्यान तो वही लगा रहा सम्राट ने कहा ऐसे ही मौत की तलवार मेरे ऊपर लटक रही मेरा ध्यान वहां लगा है। नर्त की नाश्ती मैं नृत्य में नहीं हूं शराब ढाली जा रही मैं शराब में नहीं हूं सुस्वादु भोजन कर रहा हूं मैं स्वाद में नहीं हूं क्योंकि मेरे ऊपर मौत की तलवार लटकी है मेरा ध्यान वहां है पांच इंद्रियां तुम्हारे जीवन का द्वार है उनसे तुम जीवन में प्रवेश करते हो उनके बिना तुम्हारा जीवन से संबंध न हो सकेगा लेकिन जितने तुम उनके भीतर से प्रवेश करते हो उतने ही अपने से दूर निकल जाते हो और हर इंद्रिय के भीतर छिपा हुआ ध्यान है क्योंकि इंद्रिय जब बाहर जाती है तो तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है वो ध्यान के बाहर जाने का मार्ग इसलिए अक्सर ऐसा हो जाएगा कि अगर तुम्हारा ध्यान एक इंद्री से उतर गया हो तो दूसरी इंद्रियों का तुम्हें पता न चलेगा क्योंकि पता इंद्री से नहीं चलता ध्यान से चलता बोध मात्र ध्यान का है समझो कि तुम्हारे पैर में कांटा गड़ा है और बहुत पीड़ा हो रही और तुम सुस्वादु भोजन कर रहे हो लेकिन स्वाद का पता ना चलेगा क्योंकि पीड़ा इतनी कि ध्यान वही बहरा है तुम रास्ते से चले आ रहे हो चारों तरफ सुंदर स्त्री पुरुष गुजर रहे हैं लेकिन आज तुम्हें कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि अभी अभी खबर मिली कि घर में आग लग गई तुम भागे चले आ रहे हो कोई नमस्कार करता है सुनाई नहीं पड़ता किसी को धक्का लग जाता है माफी मांगने की याद नहीं आती कौन गुजर रहा है दुकानों पर क्या बिक रहा है लोग क्या चर्चा कर रहे हैं आज कोई उत्सुकता नहीं मकान में आग लगी तुम्हारा ध्यान उस तरफ कान सुनेंगे फिर भी सुनेंगे नहीं हाथ किसी को छूलेगा फिर भी छूएगा नहीं और ऐसे समय कोई सुस्वादु से सुस्वादु भोजन तुम्हें दे दे तो भी स्वाद ना आएगा क्योंकि इंद्रिया बिना ध्यान के कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती इंद्री का सारा अनुभव तो ध्यान पर निर्भर है तुम हर इंद्री में ध्यान को डालते हो तभी इंद्री सक्रिय होकर सक्षम हो पाती अगर इन पांचों इंद्रियों से अपने ध्यान को तुम खींच लो तो पांच खो जाएंगे और एक बचेगा और वही एक की तलाश है तो नानक के सूत्र में इन पांच से कैसे एक पर हट जाया जाए इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं अब इस सूत्र को समझने की कोशिश करें पंच प्रमाण होते हैं और पंच ही प्रधान होते हैं पंच का ही उसके द्वार पर सम्मान होता है पंच ही राजा के दरबार में शोभा पाते हैं पंच का एक ध्यान ही गुरु होता है पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावही दरगही मान पंचे दरी दरिराजान पंचा का गुरु एक ध्यान पांच का एक गुरु है और वो ध्यान है अगर तुम पांच में बिखरे रहे तो भटक जाओगे अगर तुमने एक को पकड़ लिया तो तुम उपलब्ध हो जाओगे कबीर ने एक पद कहा है राह से चलते एक स्त्री को चक्की पीसते कबीर ने देखा और कहा कि दो पाटन के बीच में साबित बचानक हो ये दो जो पाठ हैं इनके बीच जो भी पड़ गया वो पिस गया कबीर अपने शिष्यों को कह रहे थे कि ऐसे ही द्वैत की चक्की के बीच जो पड़ गया वो पिस गया वो बच ना सका कबीर के बेटे ने कहा लेकिन इस चक्की में एक चीज और है इसमें बीच में एक कील है जिसने उसका सहारा ले लिया उसके संबंध में भी कुछ कहें तो कबीर ने दूसरे पद में खील का स्मरण किया है कहा कि दो पार्टों के बीच में जो पड़ गया वो तो नहीं बचा लेकिन जिसने दो के बीच उस एक का सहारा ले लिया उसे फिर कोई ना मिटा सका चक्की में भी जो गेहूं का दाना खील का सहारा ले, ले लेता है फिर दो पार्ट उसे पीस नहीं पाते तो चाहे दो कहो चाहे तीन कहो चाहे पांच कहो चाहे नौ कहो चाहे अनंत अनेक कहो भटकाओं के बहुत नाम हो सकते हैं पहुंचने का नाम एक है फिर तुम जो भी भटकाओ चुनोगे उससे गुजरने की प्रक्रियाएं अलग अलग हो जाएंगी अगर नानक की इस प्रक्रिया को समझना हो तो इसका अर्थ हुआ कि जब तुम भोजन करो तब ध्यान पर ध्यान देना भोजन भीतर जा रहा है स्वाद निर्मित हो रहा है तुम ध्यानपूर्वक इस स्वाद को लेना अगर तुमने ध्यानपूर्वक यह स्वाद दिया तो तुम थोड़ी देर में पाओगे कि स्वाद तो खो गया ध्यान हाथ में रह गया क्योंकि ध्यान बड़ी प्रज्वलित अग्नि है स्वाद तो जल के राख हो जाएगा ध्यान हाथ में रह जाएगा तुम एक सुंदर फूल को देख रहे हो ध्यानपूर्वक देखना थोड़ी देर में तुम पाओगे फूल तो खो गया ध्यान हाथ में रह गया क्योंकि फूल तो सपने जैसा है ध्यान शास्वत है अगर तुमने गौर से एक सुंदर स्त्री को देखा और गौर से देखते रहे और ध्यान दिया भटकने गए विचारों में तो तुम पाओगे स्त्री तो खो गई जैसे पानी पे बनी एक लहर ध्यान हाथ में रह गया हर इंद्री में अगर तुमने सावधानी बरती तो तुम पाओगे इंद्री के रूप तो खो जाते हैं निरूप अरूप ध्यान हाथ में रह जाता है और उस ध्यान को जिसने पकड़ लिया फिर उसे मिटाने वाला कोई भी नहीं तो नानक कहते हैं इन पंच इंद्रियों का एक ही गुरु है और वह ध्यान है और उसी एक ध्यान में पांच इंद्रियां अपने जल को डालती इसलिए तो बहुत महत्वपूर्ण घटना मनस्विद अध्ययन करते हैं और वो ये कि आंख देखती है कान सुनते हैं हाथ छूता है नाक गंध लेती है ना तो आंख सुन सकती है ना कान देख सकते हैं फिर इन सबको जोड़ता कौन मैं बोल रहा हूं तुम मुझे देख भी रहे हो तुम मुझे सुन भी रहे हो कान से तुम सुन रहे हो आंख से तुम देख रहे हो लेकिन तुम ये कैसे पक्का करते हो कि जो जिस व्यक्ति को तुम देख रहे हो वही बोल भी रहा है आंख और कान तो अलग अलग एक खबर देता है कि आवाज आ रही एक खबर देता है कि कोई दिखाई पड़ रहा है लेकिन तुम दोनों को जोड़ कैसे लेते हो कौन जोड़ता है दोनों को कि जिसको हम देख रहे हैं वही बोल रहा है जरूर तुम्हारी दोनों इंद्रियों के पीछे कोई एक जगह होनी चाहिए जहां सभी इंद्रिया अपने अनुभव को संग्रहित करती आख भी वहीं डाल देती है दृश्य को कान वहीं डाल देता है शब्द को नाक वहीं डाल देती है गंध को हाथ वहीं डाल देते हैं स्पर्श को सब एक बिंदु पर सभी इंद्रिया अपने अपने अनुभव डाल देती है। वही बिंदु ध्यान है। वही सब चीजें संग्रहित हो जाती और तुम अनुभव कर पाते हो नहीं तो जीवन बड़ा विकित हो जाए तुम्हें पता ही ना चले कि तुम जिसे देख रहे हो वही बोल रहा है कि तुम जिसे सुन रहे हो उसी के शरीर की गंदगी आ रही तुम खंडित हो जाओ पांच को जोड़ने वाला कोई चाहिए ये पांचों मार्ग किसी एक जगह पे जाके मिलते हैं। और इन पांचों का अनुभव संग्रहित हो जाता है उस जगह का नाम ध्यान नानक कहते हैं ध्यान पांच का गुरु है पंच का एक ध्यान ही गुरु होता है ये पांचों तो शिष्य है लेकिन तुमने शिष्यों को गुरु बना लिया है गुरु को तुम बिल्कुल भूल गए हो तुमने नौकर चाकरों को मालिक बना लिया है मालिक का तुम्हें स्मरण न रहा तुम इंद्रियों की मान के चलते हो ध्यान से तुम पूछते ही नहीं तुम्हें इस बात का ख्याल ही भूल गया है कि इंद्रियां तो ऊपर ऊपर हैं, गहरे में कौन छिपा है इंद्रियां तो ध्यान के ही फैलाव हैं। इंद्रियों के माध्यम से ध्यान ही जगत में जा रहा है अगर तुम्हें जीवन को सुचारू रूप से चलाना हो तो इंद्रियों की मत सुनना क्योंकि इंद्रियां तो अधूरी है आंख को आंख का पता है कान का कान को पता है मुंह का मुंह को पता है तुम उनकी मान के चलोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे और अक्सर तुम पाओगे कि लोगों ने इंद्रियों की मान ली है और तुम हर आदमी में किसी न किसी एक इंद्री की प्रधानता पाओगे जिसकी उसने गुलामी कर ली कोई है जो स्वाद का दीवाना बस उसे भोजन और भोजन और भोजन सब कुछ उसे कुछ और सूझता नहीं वो खाए चला जाता है सम्राट हुआ नीरो, उसने चिकित्सक रख छोड़े थे क्योंकि एक दफा खाने में उसका मन न भरता, दिन में दो दफा खाने में मन न भरता तीन भी तरप्ती न होती चार भी तरप्ती न होती वो चाहता कि चौबीस घंटे भोजन ही करता रहे, बस स्वाद ही सब कुछ हो गया तो उसने चिकित्सक रख छोड़े थे तो वो खाना खाए वो से उल्टी करवा दे उल्टी करके वो फिर खाने पे जुट जाए जैसी खाना पूरा हो चिकित्सक उसको दवाई देकर फिर उल्टी करवा दे वो फिर खाने पे जुट जाए तुम कहोगे वह आदमी पागल था लेकिन तुम पाओगे इसी तरह का पागल कम ज्यादा मात्रा में लोगों के जीवन में किसी को आंख का नशा है बस वो सौंदर्य की तलाश में घूम रहा है दर दर द्वार द्वार ठोकर खा रहा है कि कोई सुंदर चेहरा कोई सुंदर शरीर दिख जाए आंख की मान के चल रहा है आंख की अगर मान के चले तो भी अंधे रहोगे क्योंकि आंख असली देखने वाला तत्व नहीं है आंख तो सिर्फ झरोखा है खिड़की उससे जो झांकता है वो कोई और है खिड़की समझ पूछो झांकने वाले से पूछो इंद्रियां तो झरोखे हैं कोई संगीत में दीवाना है बस उसको धुन का नशा चढ़ा हुआ है कोई शरीर की साख सजाने लगा है कोई स्पर्श का दीवाना है कोई गंध का दीवाना है लेकिन सभी इंद्रियों के दीवाने और नौकरों की मान के चल रहे हैं मालिक से पूछो मालिक कौन है सारी इंद्रियों का जिसके हटते ही इंद्रियां व्यर्थ हो जाती ऐसा हुआ कि 1910 में काशी के नरेश का ऑपरेशन हुआ का, तो उन्होंने कहा कि मैंने कसम ले रखी है कि बेहोशी की कोई दवा कभी ना लूंगा कभी कोई नशा ना करूंगा तो कोई अनस्थसिया मैं नहीं ले सकता हूं आप ऑपरेशन कर दें लेकिन बिना किसी बेहोशी की दवा के होश में ना गंवाऊंगा डॉक्टरों का यह कैसे हो सकेगा ये कोई छोटा मोटा कांटा निकालना नहीं तो पूरा पेट चीरा फाड़ा जाएगा हड्डी काटी जाएगी घंटों लगेंगे लेकिन काशी नरित ने कहा आप उसकी फिक्र न करें सिर्फ मुझे मेरी गीता पढ़ने थे मैं अपनी गीता पढ़ता रहूंगा आप अपना ऑपरेशन कर लें, कोई और उपाय ना था और अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो भी मृत्यु होनी निश्चित थी तो फिर यह खतरा लिया गया कि मृत्यु तो होनी ही है एक संभावना है शायद शायद ये आदमी बच जाए काशी नरेश गीता का पाठ करते रहे और ऑपरेशन जारी रहा ऑपरेशन पूरा हो गया चिकित्सक चकित हुए कि यह कैसे संभव है इतनी पीड़ा हुई होगी लेकिन काशी नरेश ने कहा मुझे पता ना चला क्योंकि मेरा ध्यान तो गीता पर लगा था पता तो ध्यान से चलता है अगर तुम्हारा ध्यान बदल जाए तुम्हें जो जो पता चलता है वो बदल जाएगा पता ध्यान से चलता है तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जिस तरफ तुम ध्यान देना चाहते हो जिस तरफ तुम ध्यान नहीं देना चाहते वो तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम उसी बाजार से गुजर जाओगे लेकिन पता तुम्हें उन चीजों का चलेगा जिनपे तुम ध्यान देना चाहते हो चमहार गुजरेगा जूतों पर नजर रहेगी जोहरी गुजरेगा हीरों पे नजर रहेगी तुम्हारी नजर वहां रहेगी जहां तुम्हारा ध्यान है तुम वही देख लोगे जहां तुम्हारा ध्यान रहा है इसलिए सारे जीवन की गहनतम कला ध्यान की मालकियत को उपलब्ध कर लेना है फिर अगर तुम परमात्मा की तरफ बह रहे हो संसार खो जाएगा इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं संसार माया है माया का ये मतलब तो नहीं है कि नहीं है है तो पूरी तरह लेकिन ज्ञानी कहते हैं संसार माया है और उन्होंने जाना है कि माया है जानने का कारण ये है कि जब पूरा ध्यान परमात्मा की तरफ बहता है संसार खो जाता है क्योंकि जिस तरफ ध्यान नहीं है उसके होने ना होने में कोई अंतर नहीं रह जाता जिस तरफ ध्यान है उस तरफ हम जीवन देते हैं जहां ध्यान है वहां अस्तित्व पैदा हो जाता है जहां से ध्यान हट गया वहां से अस्तित्व खो जाता है ज्ञानी कहते हैं परमात्मा सत्य संसार असत्य क्या इसका यह अर्थ है कि जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये नहीं ये पूरी तरह है लेकिन ज्ञानी का ध्यान हट गया अगर तुम्हारे मन में लोभ है तो धन सत्य अगर लोभ खो गया तो धन मिट्टी धन अपने कारण धन नहीं है तुम्हारे ध्यान के कारण धन है वासना है तो शरीर बड़ा महत्वपूर्ण वासना खो गई तो शरीर गौन हो गया जहां से ध्यान हटेगा वहां से अस्तित्व हट जाता है जिस तरफ ध्यान जाएगा वहां अस्तित्व प्रकट हो जाता है और जिस दिन तुम ये समझ लोगे उस दिन तुम अपने मालिक हो जाओगे क्योंकि तुम्हें भीतर के मालिक का पता चल गया अब तुम नौकरों की नहीं सुनते अब तुम गुलामों की मान के नहीं चलते अब तुम शिष्यों से नहीं पूछते उनसे क्या पूछना है जिन्हें खुद ही पता नहीं अब तुम गुरु से पूछते हो अब नानक कहते हैं पंच का एक ध्यान ही गुरु है जो कोई उसके संबंध में कहे वह विचार पूर्वक कहे क्योंकि उस गहन गंभीर और कोई बात नहीं बहुत सोच के कहे ऐसे ही ना कह दे ऐसे बातचीत में ना कह दे क्योंकि उस मूल्यवान कुछ भी नहीं उस ज्यादा सारपूर्ण कुछ भी नहीं लेकिन लोग ध्यान के संबंध में भी बिना जाने बात किए करते रहते ऐसे लोगों ने जगत को बड़ी उलझन में डाल दिया है उन्हें कुछ पता ही नहीं लोगों को बिना पता भी कहने में रस आता है मेरे पास लोग आते सैकड़ों तरह की ध्यान की पद्धतियों पर हम प्रयोग कर रहे हैं लोग आते हैं वो कहते हैं कि फला आदमी ने कह दिया तो ये भी तुम क्या कर रहे हो ये कोई ध्यान है मैं उनसे पूछता हूं तो उस आदमी से जाकर पूछो उसने कभी ध्यान किया वो ध्यान को जानता है अगर ध्यान को जानता है तो उससे सीख लो क्योंकि सवाल यह नहीं है कि मुझसे सीखा कि किससे सीखा सवाल यह है कि ध्यान सीखा वो जाके उस आदमी को वापस पूछते हैं वो कहते हैं ध्यान ध्यान का मुझे पता नहीं ना मैंने कभी किया लेकिन कौन सी चीज ध्यान नहीं है यह कहने में वो तैयार है जिसे ध्यान का कोई भी पता नहीं है वह भी ध्यान के संबंध में मंतव्य दे देगा नानक कहते हैं कि सोच विचार के कहना होश से कहना जानते हो तो ही कहना दुनिया अज्ञानियों के कारण नहीं भटक रही है दुनिया उन ज्ञानियों के कारण भटक रही है जो ज्ञानी नहीं है अज्ञानी क्या भटकाएगा लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बताने का रस है जिन्हें खुद भी पता नहीं जिन्हें ठीक ठीक कुछ भी होश नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं किन कारणों से कह रहे हैं लेकिन लोग कहे चले जाते हैं। और इस संसार में ना समझ खोज लेना कठिन नहीं अगर तुम बोलना शुरू कर दो कुछ भी कहने लगो अनरगल भी बको तो भी तुम थोड़े दिन में पाओगे कुछ तुमने तुम से तुमने इकट्ठे कर लिए तुमसे भी बड़े मूढ़ जगत में है तो शिष्य को खोज लेना कोई अड़चन की बात नहीं तुम में भर थोड़ी सी विक्षिप्तता हो दम्ब हो जोर से चिल्ला के कहने की कोई आदत हो लोग इकट्ठे हो जाएंगे कोई ना कोई तुम्हारे पीछे चलने लगेगा तुम्हारे आसपास घटनाएं घटने लगेंगी लोग बिल्कुल अंधेरे में उन्होंने प्रकाश को कभी जाना ही नहीं है तो तुम्हारी चर्चा में भी फंस जाते हैं तुम अगर प्रकाश की चर्चा भी शुरू कर दो तो भी उन्हें ख्याल होने लगता है कि जरूर कोई बात होगी फिर लोग बड़े कल्पनाशील जिसको वो सोच लेते हैं कि होगी उसकी वो कल्पना करने लगते हैं और जब कल्पना शुरू हो जाती तो स्वप्न दिखाई पड़ने शुरू हो जाते किसी की कुंडलनी जगने लगेगी किसी को प्रकाश दिखाई पड़ने लगेगा किसी को रंग बिरंगे दृश्य आने लगेंगे और जब ये घटनाएं घटेंगी तो वो जो आदमी बीच में गुरु बन के बैठ गया उसका भरोसा और बढ़ जाएगा इसलिए तो इतने गुरु मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको ध्यान का कोई भी पता नहीं जिन्होंने कभी उसका स्वाद ही नहीं लिया लेकिन जिनके सैकड़ों शिष्य और जब वे गुरु मुझसे एकांत में मिलते हैं तो वे भी यही पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें ध्यान क्या है नानक कहते हैं ध्यान के संबंध में सोच विचार का कहना क्योंकि यह आख से खेलना है ये सूक्ष्मतम बात है इससे सूक्ष्म कुछ और नहीं और न इससे कुछ और ज्यादा मूल्यवान है संसार से परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है उस महीन बारीक और कुछ हो भी नहीं सकता इस संबंध में बहुत सोच विचार के कहना जे को कहे करे विचार पहले तो यह विचार कर लेना कि मैं जानता हूं मुझे पता है अगर इस संसार में हर व्यक्ति एक बात तय कर ले कि मैं वही कहूंगा जो मुझे पता है तो इस दुनिया का भटकाव मिट जाए। सिर्फ इतनी सी बात तय कर ले कि मैं वही कहूंगा जो मुझे पता है मैं अनाधिकार बात ना कहूंगा जो मुझे पता नहीं है मैं स्वीकार कर लूंगा मुझे पता नहीं अगर इतने पर भी मनुष्य राजी हो जाए तो इस दुनिया से भटकाव मिट जाए और सत्य को खोज लेना कठिन ना हो लेकिन इतना असत्य है चारों तरफ इतने व्यर्थ के जाल हैं इतना झूठा गुरुत्व है कि तुम ठीक गुरु को खोज भी ना पाओगे नानक को खोजना मुश्किल हो जाए, क्योंकि चारों तरफ न मालूम कितने लोग दावेदार हैं तुम कैसे पता लगाओगे कौन सही है कौन झूठ है कोई कसौटी भी नहीं इसलिए नानक कहते हैं बहुत विचार के ही कोई कहे जान लिया हो तो ही कहे पहचान लिया हो तो ही कहे क्योंकि तुम जीवन से खिलवाड़ ना करना तुम जब दूसरे को सलाह दे रहे हो तब तुम दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अगर तुम्हें पता नहीं तुम भटका दोगे तुम्हें भला गुरु होने का मजा आ जाए लेकिन इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि तुमने किसी को ज्ञान के मार्ग में भटका दिया हत्या भी इससे कम पाप है चोरी कुछ भी नहीं है बेईमानी धोखाधड़ी कुछ भी नहीं है क्योंकि चोरी में तुम क्या करोगे किसी के जेब से रुपए निकाल लोगे रुपए का मूल्य कितना है हत्या में तुम क्या करोगे किसी का शरीर काट डालोगे नया शरीर उपलब्ध हो जाएगा क्योंकि जीवन का कोई अंत नहीं है तुम किसी को मार सकते नहीं हिंसा ऊपर ऊपर है भीतर हो नहीं सकती कपड़े ही छीन सकते हो आत्मा तो ना छीन लोगे तुम किसी को धोखा दोगे क्या धोखा दोगे कुछ सी चीज़ पा लेकिन अगर तुमने गुरु होने का भ्रांत भाव पैदा करवा दिया और तुमने वो बातें बताई जिनका तुम्हें पता नहीं तो तुम व्यक्ति को जन्म जन्म तक भटका दे सकते हो इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता अज्ञानी गुरु जैसा महापाप करता है वैसा महापाप कोई भी नहीं कर सकता और ध्यान रखना जब एक व्यक्ति बहुत से गलत गुरुओं के पास भटक लेता है तो उसकी आस्था खो जाती उसका भरोसा टूट जाता है उसकी आशा मिट जाती और धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगता है कि सब पाखंड जब निन्यानवे e के पास पाखंड है तो एक के पास कैसे सत्य होगा और जो निन्यानवे e के पास पाखंड से गुजरा है वो अगर एक के पास भी आ जाए नानक के पास भी आ जाए तो भी अपने को संभाल के ही रखेगा कि निन्यानबे के धोखा खाया पता नहीं यहां भी धोखा हो इस संसार में इतनी नास्तिकता है उस नास्तिकता का कारण गलत गुरु लोगों की आस्था खो गई नास्तिकता विज्ञान के कारण नहीं और ना नास्तिकता नास्तिक दार्शनिकों के कारण है नास्तिकता का मौलिक कारण पाखंडी गुरु है क्योंकि इतना भरोसा तोड़ दिया है कि अब ये भरोसे ही करना संभव नहीं कि कोई गुरु है और ये भी भरोसा करना संभव नहीं कि कोई परमात्मा है क्योंकि जब गुरु ही नहीं तो परमात्मा कैसे होगा ये गुरु परमात्मा और ये सब जाल लोगों के शोषण की विधियां ऐसी लोगों की प्रतीति हो गई भले लोग इतने भटकाए गए इसलिए नानक कहते हैं जो भी इस संबंध कुछ कहे वो बहुत विचार के कहे आंख से खेलना है दूसरे को जीवन दांव पर लगाने की बात कहनी सोच कर कहे अन्न था चुप रहे नानक कहते हैं करते के करने ना ही सुमारू और परमात्मा के संबंध कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ना तो उसका कोई अंत न कोई सीमा उसके संबंध में तो चुप ही रहा जा सकता है क्या कहोगे ध्यान के संबंध में कुछ कहा जा सकता है लेकिन वो विचार के कहना और परमात्मा के संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता इसलिए उस संबंध में तो कुछ कहना ही मत इसे थोड़ा समझ लो ध्यान का अर्थ होता है विधि मेथड और परमात्मा का अर्थ होता है अनुभूति निष्पत्ति मार्ग के संबंध में कुछ कहा जा सकता है अगर तुम चले हो मार्ग पर तो मंजिल के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मार्ग की तो सीमा है मार्ग की तो दिशा है मंजिल की तो कोई सीमा नहीं और कोई दिशा नहीं मैं तुमसे यह तो नहीं कह सकता कि परमात्मा क्या है लेकिन ये कह सकता हूं कि कैसे वहां तक मैं पहुंचा मार्ग के संबंध में बताया जा सकता है कि तो बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध पुरुष केवल इशारा करते हैं बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध पुरुष विधि बताते हैं नानक ने तो बार बार कहा है कि मैं तो एक वैद्य हूं जो औषधि बताता हूं स्वास्थ्य के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता औषधि के संबंध में कुछ कहा जा सकता है कि यह औषधि तुम्हारी बीमारी को काट देगी फिर जो बच रहेगा जो शेष रहेगा बीमारी के हट जाने पर जिस आनंद अहोभाव से तुम भर जाओगे वही स्वास्थ्य है। उस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता परमात्मा के संबंध में जो भी कहा जाए वो नकारात्मक होगा हम यही कह सकते हैं वो ये नहीं वो ये नहीं वो ये नहीं हम ये नहीं कह सकते कि वह है यह है ऐसा सीधा इशारा तो उसे सीमित कर देगा सीमित को हम अंगुली से बता सकते हैं कि ये रहा असीम को हम कैसे बताएंगे तो नानक कहते हैं कि परमात्मा के संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता तो तुम चुप रहना लेकिन परमात्मा के संबंध में भी लोग बहुत बात करते हैं जितनी बात परमात्मा के संबंध में करते हैं किसी और संबंध में नहीं करते बड़ा विवाद बड़े किताबें बड़ी चर्चाएं चलती प्रमाण जुटाते हैं सिद्ध करते हैं कि है परमात्मा या नहीं और कोई भी इसकी फिक्र नहीं करता कि परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता और ना असिद्ध किया जा सकता परमात्मा को जाना जा सकता है जिया जा सकता है परमात्मा हुआ जा सकता है लेकिन ना तो सिद्ध किया जा सकता है ना असिद्ध किया जा सकता तुम कैसे सिद्ध करोगे कि परमात्मा है तुम जो भी कहोगे वो असंगत होगा तुम कैसे सिद्ध करोगे कि नहीं है तुम जो भी कहोगे वो भी असंगत होगा क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही है यह समस्त टोटलिटी ये जो विराट सब तरफ फैला हुआ है इसका इकट्ठा एक, एक नाम परमात्मा है परमात्मा कोई व्यक्ति तो नहीं है कहीं बैठा है आकाश में